नन अद्वितय वस्तु भूतकालावाद अग्र आसी अशंक्या अद्वितय वस्तु कोई नहीं से ब्रह्मशिना तो अग्रे सद सम्य इदमग्रे आसी अग्रे आसी ये कच्चा पुरे त्युक्ति कालवासनयायुत शिष्यं प्रत्यवना द्वितय नंक्य काल नहीं होने पर भी काल वसन या युतम काल वासना से युक्त है शिष्य युत धातु से निष्ठा करने से युक्त होनेगा यू मिश्रण मिश्रण धातु से निष्ठा करने से युक्त होनेगा तो युक्त का युक्त काल की वासना से युक्त जो शिष्य शिष्य प्रत्येवरा उ सदैव समय तग्र आचार्य गुरु शिष्य को कहते हैं समय इसम अग्रे सदे वासित शिष्य होते काल वासना से युक्त है उसके प्रति ही पुरा पहले सात ब्रह्म ही था ऐसे कहा गया तेन अत्र द्वितीय नहीं शंक थे वो द्वितीय की शंका नहीं कहनी ये तो कल्पना करके पूरा कहते क्योंकि काल वासना से युक्त है शिष्य उसको बताने के लिए ऐसे कहा गया वस्तु काल नाम कुछ नहीं है ब्रह्म से भिन्न द्वितीय नहीं संकेतें यदि काल वास्तव हो तो ब्रह्म से बिना काल हो गया तो सब द्वितीय हो जाएगा वास्तव नहीं वो तो शिष्य अज्ञान से काल मानता है उसकी वासना है उसकी भाषा से शिष्य के प्रति आश्चर्य उपदेश करते पहले अद्वित ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था तो ये काल वास्तव नहीं होने से द्वेतवासना युक्त शिष्य द्वैत वासना से विशिष्ट युक्त होने से उसकी भाषा से श्रुति भी इसे उपदेश करती है नहीं, नहीं, नहीं। संक द्वितीय नहीं किस किसम शक्य होगा तो संक जगत उत्पत्ति पुरा काल सद्भावे न काल आते नाटे हाँ पुस्तक में अलग प्रकार होगा जगत उत्पत्ति पुरा यदि काल रह जाएगा तो सद्वित ब्र... सद्वितीय भ्रमण जगत उत्तते है पूरा काल सद्भावे यदि काल रह जाए क्योंकि पहले अद्वितीय ब्रह्म था तो जगत उत्पत्ति के पहले काल यदि रहा तो ब्रह्म में सद्वितीय तो आ गया द्वितीय नद्वितीय ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा ऐसा संक्रांत से श्रुति प्रभु द्वैतवासना विशिष्ट श्रोतृ प्रतिबोधनाथत्वात नाति संकन श्रुति की जो प्रवृति उपदेश करने के लिए इसलिए अज्ञानी को बोधन करने के लिए ज्ञान करने के लिए अज्ञानी कौन है द्वैत वासना द्वैत वासना से विशिष्ट प्रविष्ट वासनायुक्त अज्ञानिक तो द्वैत में सत्यत बुद्धि है द्वैत की वासना संस्कार युक्त है ऐसे सोता है ऐसे अज्ञानी सोता है द्वैत वासना युक्त उसको प्रतिबोधनार्थ प्रतिबोधन ज्ञान कराने के लिए ही कृति की प्रवृत्ति अति संकन न अति संकन अति संख्या अति संख्या नहीं करनी काल भी नहीं तो कैसे तब तो जब उपदेश किया जाएगा ऐसे व्यावहारिक द्वैत्त को मान करके जैसे शिष्य मानता उसको लेकर के उपदेश किया जाता है बिल्कुल अद्वैत शब्द का निराकरण कर फिर आगे उपदेश शब्द प्रयोग कुछ भी नहीं हो सकता है उपदेश करते समय ऐसे जैसे शिष्य समझे शिष्य की भाषा से उसको द्वैत बतनाए उसकी भाषा से उपदेश करने पर ग्रहण करेगा और नहीं तो फिर की शब्द प्रयोग ही नहीं होगा इसलिए उपदेश जो किया जाता है व्यावहारिक उपदेश है व्यावहारिक सत्ता मान करके व्यवहार से उपदेश होता है शिष्य ऐसे व्यावहारिक सत्ता को सत्य मान करके बैठा है उसको ब... बोधन ज्ञान कराने के लिए उपदेश सूची की प्रभुति इसलिए काल नहीं होने पर भी शिष्य बुद्धिया काल आरोपित है शिष्य सत्य मानता है उसको आरोपित काल को लेकर के आचार्य भी सूची भी उपदेश करते हैं तो, शिष्यं नात्र इधानिद्धांतरहस्य सिद्धांत का रहस्ये भाव रेखा अत्र है सिद्धांत का एक चोद्यम वह क्रियाता अदैतभाषया चो्यम नास्दु चौद्यम आक्षेप प्रश्न और उसका परिहार द्वैत भाषा क्रियतम द्वेत व्यावहारिक द्वैत भाषा चा, भाषा से ही आक्षेप प्रश्न और उत्तर होता है कोई आक्षेप करेगा द्वैत को मान करके ही प्रश्न बनेगा यदि अद्वैत भाषा करेंगे द्वैत का निर्णय करने के अद्वैत निश्चय हो गया अद्वैत भाषाया ना चौद्यम न कि अद्वैत को निश्चय मान लिया तो आगे प्रश्न होगा न प्रश्न होगा ना उसका उत्तर मिलेगा इसको नहीं समझ के शोक आप अद्वित अद्वित कहते क्यों खाते हो खाते क्यों अद्वित ब्रह्म है तो खाते क्यों अच्छा भोजन दिखता है अद्वित ब्रह्म मान ले तो ये भोजन जगत और कुछ रहा तो अद्वैत ब्रह्म में भोजन होता है भोजन जिसको दिखता है अद्वैत मानता है अद्वैत मान करके प्रश्न करते हो तो अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है अद्वित्य ब्रह्मशात्री तो कुछ नहीं मानने के बाद अभी क्या प्रश्न होगा प्रश्न करो अदित्य ब्रह्म से कुछ भी नहीं है जो दिखता है मिथ्या उसके आगे प्रश्न क्या बनेगा जो दिखता है मिथ्या उसको लेकर नहीं प्रश्न कर सकते तो, अद्वित्य ब्रह्म से कुछ भी नहीं है निश्चय कर लो आगे क्या प्रश्न करना करो आगे प्रश्न ही नहीं बनेगा जहां प्रश्न करो कुछ द्वैत को लेकर प्रश्न करना पड़ेगा मिथ्या को लेकर अद्वित ब्रह्मशात्री तो कुछ भी नहीं ऐसा निश्चय हो गया आगे न प्रश्न बनेगा ना उसका उत्तर बनेगा अद्वैत भाषा चौद्यम नास्त ना तदुत्तरम अद्वैत चोद्यम नास्ति ना तदुत्तरम सर्वदा प्रश्न उत्तर जो शंका समाधान है द्वैत से व्यावहारिक द्वैत को, को लेकर के व्यवहार काल में सब होता है पारमार्थिक तो अवैत ही पारमार्थिक गुरु शिष्य वेद ईश्वर वेद उपदेश ये कुछ है पारमार्थिक पार्थिक ब्रह्म आप शास्त्री तो कुछ भी नहीं ना गुरु है शिष्य है न शास्त्र है ना बंध है न निरोध न छतपति श्लोक है न प्रलय है ना सी तो है ना मुक्ति है ना साधन है कुछ नहीं अद्वित ब्रह्म है व्यवहार दशायां चौद्यादि हैं व्यवहार काल में ही प्रश्न उत्तर आदि करना है परमा तस्व अद्वैत में अद्वैत को काल्पनिक अथवा व्यावहारिक अद्वैत विरोध तो करेगा पारमार्थिक अद्वैत है और व्यावहारिक तो अद्वैत है जन का विरोध है वास्तव रज है और कल्पित सार्थ है धन में विरोध है वास्तव मरूह में कल्पित तो विरोध है पारमार्थिक अद्वैत है और माया से कल्पित तो द्वित प्रपंच कल्पना करते जाओ क्या क्या विक्रता है वास्तव एक है अब एक है रात में स्वप्न देखो सारा प्रपंच पड़ो कुछ रहता है सपन का कल्पित सपन प्रपंच से आपके साथ कोई विरोध हुआ उठ जग जाने पर कोई विरोध नहीं कुछ नहीं इसी प्रकार कल्पित द्वैत को लेकर के अद्वैत का कोई विरोध नहीं वास्तव पारमार्थिक अद्वैत और व्यावहारिक सब व्यवहारिक उपदेशादि व्यावहारिक है प्रश्नोत्तर भी व्यावहारिक है इसलिए हमेशा ही प्रश्नोत्तर व्यावहारिक को लेकर के कोई कहते को जगत की उत्पत्ति माया से हुई पर ब्रह्म से नहीं तो कहते माया मल्या तो दो हो गया वास्तव जो मानेंगे तो दो हो जाएगा पारमार्थी माया को नहीं मानते जगत को जैसे मानते जगत का कारण जो जौगत आपको सत्य दिखता है उसको बताने के लिए शिष्य को कहते माया से बना वास्तव नहीं बना माया से बना का क्या अर्थे माया नाम कोई व्यक्ति है उसे बना दिया माया से मतलब जैसे जादूगर बनाता है वस्तु तो नहीं बना है इसमें तात्पर्य माया से बना वास्तव नहीं है पारमार्थी नहीं बताने में तात्पर्य और कहते माया से बनाऊ तो माया है की और ब्रह्म है दो होगी कार्य प्रपंच दिखता है तो उसका कारण माया मानो अंत में देखो कि ना कार्य प्रपंच है ना तो माया है अद्वित ब्रह्म से बिना ना तो माया है ना तो कार्य प्रपंच है कुछ नहीं पारा मासिक अद्वितय और व्यवहार में प्रश्नोत्तर होता है इसलोक याद करना है बोलो सलो परमार्थतो परमा तो द्वेता भाव स्मृति प्रमाणय दैत पर नहीं देश का भाव पर स्मृति नतेजो नतमस्ततम् नतेजो नतमस्ततम् नतमस्तत अनाख्यमनिव्यक्त शिष तदास्ति गंभीर न तेज न तमः तम ततम अनाख्यम अनभ्यक्त सत्चिदशिष्य सृष्टि के पूर्व काल में सीमितम निश्चल गंभीर है मनुष्य विचार करने के विश्था? नहीं अभाग मनुष्य गुजरे ना तो तेज था ना तो तम ना तेजो ना तमा, प्रकाश भी नहीं अंधकार भी नहीं तथम व्यापकम व्यापक है तनु विस्तार से तनु विस्तार निष्ठा करने की तो तथम व्यापकम व्यापक है अनाख्यम शब्द के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है अनाभिव्यक्तम अभिव्यक्त किंचित सब किंचित सद भ्र किंचित उसको नहीं कर सकते इस प्रकार नहीं कर सकते सद वस्तु है एक रहता है सबके अभाव के अवधि सबके निषेध के, के अधिष्ठान है सबके अभाव के साक्षी कोई वस्तु है उसका अर्थ करते टीका में सीमित का निश्चल चलन वर्जित गंभीरम का दुरुभगाहम विषय करना कठिन है मन सा विषय कर तो असक्य विचार करना विचार करके मन का विषय नहीं हो सकता है न तेज तेजस्व तो अनाधिकरण उसमें तेजस्व धर्म तो भी नहीं तेज भी नहीं न तम तम से विलक्षण है अंधकार तेज नहीं तो अंधकार होगा उसे भी विलक्षण है अनावरण स्वभाव तम से विलक्षण है तो अंधकार होता है आवरण स्वभाव उसे विलक्षण अनावरण स्वभाव आवरण नहीं प्रथमकार से व्यापकम अनाख्यम तो का से व्याख्या अशत्यम उसकी व्याख्या निर्वचन नहीं किया जा सकता है अन्य चक्षुराधि भी अभिषेयकृत इंद्र के द्वारा विषय नहीं होता है अभिव्यक्त कुछ नहीं कोई धर्म का चक्षुराधिकाह्य नहीं छत कहा से शून्य विलक्षण छत किंचित शून्य नहीं है कुछ सदरूप है अतएव किंचितया निर्देश तुम असक्यम अवशिष क्या है ईधन निर्देश नहीं किया जा सकता है अवश्य है सत्य शून्य विलक्षण साथ मिट्टी से बने गए जितने घट शराब सब के मिट्टी के से, से का साथ है मिट्टी से सुवर्ण से बना गया जितने सब सुवर्ण है सत ब्रह्म का कार्य होगा तो सब घटु अस्थि पटु अस्थि आकाशम वायु अस्थि तेज अस्थि इससे अस्थिअस्थि प्रतीत होता है अकाशा दी सब सद रूप का कार्य होने से अस्थ्य प्रतीत होता है यदि असद का कार्य होता जैसे सुवर्ण से बना गया तो स्वर्ण सुवर्ण होता है मिट्टी से बना गया समृद्ध मृद असत से जगह तो बनता है तो क्या होना चाहिए आकाशम असत वायु रसन तेज तेज असत ऐसे होना चाहिए ऐसा होता है आकाशम अस्ति सत वायु सह सन तेज सत अस्थि अस्थि प्रति सद रूप है, है अधिष्ठान सत का ही ये तो विवर्त है सत अधिष्ठान की सत्ता ही ये कार्य प्रपंच में दिखती है कार्य के अलग सत्ता नहीं है तो की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं होती राज्य में सर्प अध्यस्त है राज्य अधिष्ठान राज्य अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सर्प की सत्ता वहां नहीं है राजू की सत्ता सर्प में दिखती है सर्पो अस्थि अयम सर्प से जो प्रयोग करते है ईदंत अधिष्ठान का ईदं तो में दिखता है अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है सर्प में सत्ता अलग नहीं है अध्यक्ष की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से प्रतिभा नहीं होती चारे प्रपंच की सत्ता कुछ अधिष्ठान से अलग नहीं है शुद्ध अद्वित ब्रह्म है वो सदरूप पे, वही पे ही आकाशवादी में दिखता है अतएव किंचित निर्दिष्ट अशक्यम अवशिष्य द्वैत निषेध अवधि तेनाविष्य द्वैत निषेध का अवधि द्वैत का निषेध करेंगे नैत नैत सबका निषेध करो नाम रूपये नेह नानास्तिक किंचन ब्रह्म में नाना द्वित है ही नहीं सबका निषेध करें का निषेध करने कर के बाद विचार करके निषेध करो चिंतन करते सम्भव का निषेध कर जो, जो जो ज्ञान का विषय होते ही वो तो मिथ्या है दृश्य आपसे भिन्न है जिसको मैं देखता हूँ वो मेरे से भिन्न है जिसको मैं जानता हूं वो मेरे से भिन्न है ऐसे विचार कर जो जो ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष हो अनियमित हो शब्द प्रमाण से हो किसी प्रकार जिसको हम जानते हैं वो तो ज्ञान पदार्थ हमसे भिन्न है ज्ञानता से भिन्न होता है जितने भिन्न है वो तो ज्ञान के द्वारा प्रकाश होता है है चैतन्य के द्वारा प्रकाश्य जड़ है सब तो मिथ्या है, है, है। तो सबका निषेध करो निषेध करते करते करते सबका निषेध करने पर और कोई रहेगा निषेध करने के लिए निषेध करने निषेध किसका करेंगे सबका निषेध हो गया सबका निषेध होने के बाद आप जो निषेध करने वाले आप आपका निषेध कौन करेगा वो अपने के बोले केवल निषेध के साक्षी निषेध की अब सब सबका निषेध करने के बाद कहीं सबका निषेध हो गया सब सबका निषेध कर लिया तो सब सबका निषेध के साक्षी कौन है या नहीं वो ऐसे कोई महात्मा बताते थे कैसे समझ आएंगे कहीं कमरा को आज खाली करो सबको लोग कमरा खाली करो सब लोग पुस्तक पुस्तक कपड़े हटाए करे और गुरु जी बाहर बैठे बोले देखो कैमरा पूरा देखो खाली करो सब खाली करो कुछ नहीं रहना चाहिए सब खाली करके देखो फिर जाकर देखो कहते कुछ नहीं नहीं जाकर देखो फिर नहीं कुछ भी नहीं फिर देखो कमरा के अंदर कुछ है या नहीं अब तो नहीं कुछ भी नहीं अरे तुम है या नहीं कमरा के अंदर तुम नहीं रहो तो कुछ नहीं कैसे कहोगे जाकर देखने पर कहो ना कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कहने वाला है या नहीं सबका निषेध करने का सब निषेध के अवधि जो निषेध करने वाला वो बच गया उसके निषेध करने वाला कोई नहीं वो सबका निषेध हो गया सबके निषेध है कि साक्षी निषेध है की अवधि सीमा वही बच जाता है कोई अधिशा नहीं वही अपना स्वरूप है सब का निषेध करने पर निषेध अवधि तो है न अवधि रहता है छत ब्रह्म वही ब्रह्म है ओम अभी नीम अनस्त भूम आदि रसत्व ये नया के लोग के आधार पर विचार करते है जब वो कहेंगे आकाश आदि की उत्पत्ति आकाश भी नहीं रहेगा प्रलय काल में ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म में आकाश भी नहीं उनके दिमाग में है तो आकाश भी नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा आकाश भी नहीं रहेगा आकाश नहीं रहेगा कहा तो आकाश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा कुछ नहीं रहे तो आकाश रहता है आकाश भी नहीं रहेगा और आकाश नहीं रहेगा तो क्या पेड़ खड़ा हो जाएगा आकाश नहीं रहेगा तो रहेगा क्या तो दिमाग में नहीं है तो आकाश भी नहीं रहेगा की कैसे होगा पूछते वैज्ञानिक लोग आकाश भी नहीं रहेगा कैसे होगा सपने आप लोग कभी सपना देखते हो उसमें आकाश तो कभी नहीं दिखता है या दिखता है दिखता है सपने में आकाश नहीं रहेगा निषेधे स्वप्न में आकाश देखने का सारा <laughs> ये पदार्थ सपने में दिखते हैं। जड़ चेतन शत्रु मित्र पेड़ पौधे नदी पर्वत आकाश सब दिखते हैं। जग जाने पर पेड़ पौधे पर्वत आदि कुछ रहते हैं। और सपने में जो आकाश देखा है वो आकाश तो रह जाता है सपने <laughs> में जो आकाश देखा था वो आकाश रहता है नहीं <laughs> आकाश कहां चला गया सपने में जो आकाश देखते हो जगने पर आकाश रहता क्या <laughs> ये जो आकाश दिखता है अलग ये पेड़ पौधे अलग है सपने जो दिखाता है उसमें से कुछ रहता है नहीं। कुछ नहीं रहता है क्योंकि आकाश मिथ्या है और सत्य मानकर कहें तो आकाश कहां चले जाएगा और तो मिथ्या हो तो कहाँ जा, जाना मिथ्या तो है ही नहीं भ्रांति से दिखता है नहीं दिखे है नहीं तो आकाश का अभाव ये प्रश्न करते है जनी आकाश को नीचे मानते जन मत होने कहा उत्पत्ति मत्य उत्पत्ति वाला होने से अनित्य से भूमि आधे ये जो भूमि आदि अनित्य है असत्व वो नहीं थे सृष्टि के पहले भूमिवादी कोई नहीं थे थी। ये ठीक है क्योंकि अनित्य नित्या नित्याकाश से असत कथम अंगी क्रे थे आकाश तो नित्य है वो भी नहीं रहेगा ये कैसे मानते हो तंका करता प्र आकाश नित्य है न्याय लोग कहेंगे सब प्रलय हो जाएगा आकाश तो रहेगा आकाश का भी कैसा अंत होगा ये विचार नहीं कर पाते शंका करता है ननो भूम्यादिकम मूत परमाण्वंतमाश कथ सो बुद्धि चेतम शंका कहते हैं ननु भूमियादि का महाभूत पृथ्वी आदि भले नहीं रहे मवे थे परमाणु अंत नाश हो तो क्योंकि पृथ्वी जल तेजवायु का परमाणु नित्य मानते परमाणु केवल रहेंगे ज्ञान गुत के आदि सब नष्ट हो गए नष्ट होने से परमाणुअत परमाणु तर सबका नाश होगी तो पृथ्वी आदि थोड़े जो दिखते वो नहीं रहेगी भूमि महाभूत क्योंकि परमाणु तो हो जाते हैं नहाय के वैश्विक लोग मानते पृथ्वी जल तेजवायु परमाणु नित्य है प्रलयकार हो गए आप केवल परमाणु रहेंगे का से ब्रह्मांड बनेगा तो परमाणु के नाश होने से पृथ्वी आदि का अभाव हो जाए किन्तु तो असत्व कथम ते बुद्धिमारूह होती आकाश का भी अभाव तुम्हारे बुद्धि में कैसे आता है पूरा पिछले होता है कथम बियतो असत्व ते बुद्धिमारूहती तुम्हारी बुद्धि में कैसे अरूल होता है बियतो असत्व आकाश भी नहीं रहेगा ये कैसे बुद्धि में उतरता है आकाश का भी अभाव तुम्हारे बुद्धि में कैसे विषय होता है अच्छा कैसे तुम कहो तो, तो आकाशी नहीं रहेगा ये तुम्हारे बुद्धि का विषय कैसे होगा ये बुद्धि में कैसे आरूढ़ होता है कैसे तुम तो निश्चय कर पाते हो कि आकाश नहीं रहेगा ये कैसे बुद्धि तो में आता है ना आकाश का भी अभाव विचार करने उनको आगे विचार कर पाते आकाश भी नहीं रहेगा तो तुम्हारे बुद्धि में कैसे उतरता है कि आर्श नहीं रहेगा ये पूछता है पूर्व बोलो चेत यदि ऐसा कहते हो तो सिद्धांत आगे उत्तर देता है दृष्टांत अवस्टम्भे नरहृति दृष्टान्त को अवस्टम्भ आश्रय करके दृष्टान्त आश्रय के द्वारा परिहार करता है सिद्धांत दृष्टान्त के द्वारा यथाते अत्य निर्जगद्योम यहां बुद्धिम्रित तथाशाश्रय से मत न्याय के लोग को मानते प्रलय काल में परमाणु रहेगा दीवि नष्ट हो जाएंगे सब नष्ट होने पर आकाश तो रहेगा और कुछ नहीं रहेगा सूर्यचंद्र आदि रहेंगे प्रलय काल में नहीं, नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे पहाड़ आदि प्रकाश रहेगा प्रकाश रहेगा केवल आकाश रहेगा पृथ्वी जलते नष्ट होगी आकाश काल दी आत्मा ऐसे आप भी आपको बताएंगे परमाणु रहेंगे प्रत्यक्ष नहीं होते ये सारे जगत रहेगा न्याय मत में भी ये जगत नहीं रहेगा परमाणु तो रहेगा जगत नहीं रहेगा यदि नहीं रहे जगत के बिना आकाश केवल रहेगा सिद्धांत कुछ रहा है ये निर्जगत व्यूमा जगत कुछ नहीं रहेगा ऐसे आकाश तो तुम्हारी बुद्धि में क्या होता है कोई जगत कुछ नहीं रहा पेड़ पौधे प्रकाश भी नहीं रहे चंद्र सूर्य कुछ नहीं रहे ऐसे आकाश रहेगा खाली ये कैसे तुम्हारे बुद्धि में आ जाता है कहते अत्यंतम निर्जगत व्योम यथाते बुद्धिमाश्रित अत्यंत निर्जगत व्योम आकाश अत्यंत निर्जगत जगत रही था जगत नहीं रहने पर भी आकाश रहता है प्रलय काल में अत्यंत निर्जगत जगत शून्य जगत, जगत, जगत रही था ऐसे जो व्योम यथात बुद्धिमाश्र तम तुम्हारा बुद्धिमाश्रित मानते हो तो तो ये तो मान ले तो प्रलय काल में आकाश रहेगा ये तो समझ में आ जाता है और कुछ नहीं रहेगा आकाश रहेगा यदि जगत के बिना आकाश तुम्हारे बुद्धि में आश्रित हो जाता है तथे तो वो उसी प्रकार तथा तो एवं यथा कहने से आगे तथा तो चाहिए पहले यथा है आगे तथा तो तदेव तो तो नहीं तथा तो है उसी प्रकार सत ब्रह्म निराकाशन कुटुम यदि जगत के बिना आकाश बुद्धि में आ जाए तो आकाश के बिना ब्रह्म क्यों बुद्धि में नहीं आएगी नहीं आएगा सारे जगत के बिना आकाश तुम्हारे बुद्धि में जैसे आश्रित है इसी प्रकार ब्रह्म सद ब्रह्म निराकाशम आकाश रही तो सद ब्रह्म बुद्धि में क्यों आश्रित नहीं होगा अर्थात हो जाए कोई आपत्ति नहीं यदि आकाश रह सकता है जगत के बिना तो सद ब्रह्म आकाश के बिना ब्राह्मे क्या आपत्ति कोई आकाश के बिना नहीं रहेगा आकाश कोई ब्रह्म का आश्रिय आकाश कोई रहेगा तो ब्रह्म उसमें रहेगा आकाश नहीं रहेगा तो ब्रह्म कहाँ रहेगा ये प्रश्न होगा वो ब्रह्म क्यों नहीं रहेगा ये करके उत्तर दिया दृष्टान्त दिया जैसे आकाश के बिना नहीं जगत के बिना आकाश होता है ये दृष्टान्त हुआ अत्यंत निर्जगत का अर्थ तो जगन मात्र रही हम प्रलय काल में जगत कुछ नहीं रहेगा खाली आकाश रहेगा ये तुम्हारे बुद्धि में यदि आश्रित होता है उसी प्रकार निराकाशन सात बुद्धि में आशित्व क्यों नहीं होगा अर्थात हो जाएगा लोग बोले पूरा पीछे कहता है आकाश जगत के बिना कैसे बुद्धि में तो दिखता है जगत आकाश आकाश रहेगा जगत के बिना ये तो दृष्टि अनुपपन जो प्रत्यक्ष है उसमें क्या अनुपन्न कोई पूछेगा वनी गर्म क्यों तेज क्यों गर्म गर्म, जल, गर्म, था? गर्म हो नहीं सकता है क्यों देखो पृथ्वी जल वायु कोई गर्म है अब तेज क्यों गर्म होगा तो कोई तो पदार्थ गर्म नहीं तेज क्यों गर्म होगा ऐसे कोई कहेगा अथवा जल शीत बर्फ शीत ठंडा है ठंडा क्यों होगा जल को चलो पृथ्वी तेज वायु कोई से ठंडा नहीं जल क्यों से ठंडा होगा उसका उत्तर नहीं दृष्टि अनुपन्न जब दिखता देखो गर नहीं पकड़ो तो दृष्टि अनुपन्न ये नहीं होना चाहिए ये चलेगा नहीं जब प्रत्येक गर्म होता है तो क्यों होगा ऐसे तो है ही गर्म है प्रत्येक कर देखो नहीं दृष्टि अनुपन्न अप्रमाणिक ऐसा नहीं करते थे प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसे न्याय का आश्रय अच्छा करके न्याय के लोग कहते ये तो जगत के बिना आकाश रह होता है उसमें क्या आपत्ति ये तो हम हमको अब निर्जागत जैसे रहता है निर्जागत व्यम रहने कोई आपत्ति नहीं आकाश के बिना कैसे भ्रम रहेगा इसका उत्तर दो पूरा किसी कहता है न दृष्टि अनुपन्न न्याय अस्तित्य आक्षेपकर्ता पूरे पीछे निर्जग व्योमदृष्ट चेत प्रकाशतमसी विनादृष्ट किंच पक्षे न प्रत्यक्ष आगुणी आगुणी तो। निर्जगत व्योम दृष्टम चेत पूरा पीछे कहता है जगत निर्जगत दि... निर्जगत व्योम दिखा गया जगत रही तो व्योम दिखा है तो सिद्धांत कहता है प्रकाश तुमसे बिना कौदृष्टम प्रकाश भी नहीं रहे अंधकार भी नहीं रहे कहा तुमने जगत दिखाए ये आकाश दिखाए जगत तो नहीं रहे मतलब प्रकाश भी नहीं रहेगा चंद्र सूर्य प्रकाश कुछ भी नहीं रहेगा अंधकार भी नहीं रहेगा ऐसे नहीं रहने पर आकाश तुमने कब दिखा है कहा दिखा है को आकाश कूत्र कहा दिखा गया आकाश में जगत प्रकाश भी नहीं रहे अंधकार भी नहीं रहे जगत कुछ नहीं रहे ऐसा आकाश दिखाया गया कभी किसने दिखा है? दिखेगा और फिर कहते किंच पक्षे न ख लो वियत प्रत्यक्षम तुम्हारे मत में क्या आकाश का प्रत्यक्ष होता है क्या नए लो के लोग आकाश का ताकि प्रत्यक्ष मानते नहीं।, नहीं है तो दिखा कैसे कहोगे दृष्टि कैसे नहीं दृष्ट अनुपन नहीं रखा है याद रखा उसको बोल देने सो दृष्ट कहाँ गया देखा गया कहा तुम्हारे पक्ष में आकाश का प्रत्यक्ष होता ही नहीं और किसने देखा है अंधकार भी नहीं रहे प्रकाश भी नहीं रहे कुछ नहीं रहे आकाश रहा किसने देखा कैसे देखो दर्शन में वसिद्ध में जी दर्शन नहीं दृष्टम कहते नहीं दिखा गया प्रकाश नहीं रहे अंधकार भी नहीं रहे तो कहाँ दिखा गया जगह देवी में और तुम्हें अप्र भी तुम्हारे पक्ष में आकाश का प्रतीक्षण नहीं होता है तो विना। पक्षे अभी कहता है पूरा पीछे यदि आकाश नहीं दिखा गया दर्शन अभाव है तो सब वस्तु का भी दर्शन किसने किया ब्रह्म का दर्शन मन दर्शन अभाव सदवस्तु ने भी समान आकाश यदि नहीं दिखा गया तो सब वस्तु में भी तो समान ही आकाश से तो क्या दर्शन नहीं होता है ठीक है तो सद वस्तु का भी तो नहीं होता है ब्रह्म का सत वस्तु ने भी समान तो फिर सद वस्तु कैसे सिद्ध होगा ऐसा शंका से कहते सत सर्वानुभव सिद्ध तो आप में बित्या सद ब्रह्म तो सर्वानुभव सिद्ध अनुभव सिद्ध ज्ञान आपको होता है घट ज्ञान पट ज्ञान ज्ञान होता है ज्ञान होने के बाद मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय होता है ज्ञान हुआ संशय होता है वो तो ज्ञान का भी अनुभव हो जाता है अनुभव होता नहीं ज्ञान का जो साक्षी जितने घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान जितने होते हैं सब ज्ञान होते हुए ज्ञान को प्रकाश करता है साक्षी जो साक्षी रूप सब ब्रह्म है उसे ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है मैं हूँ अथवा नहीं हूँ संशय होता है अंधकार में रात में अंधकार में मैं हूं तो नहीं होता है नहीं।, नहीं होता है अब मैं नहीं हूं ऐसा भ्रम होता है तो पागल कह देगा मैं <laughs> तो मैं हूँ और नहीं संचोता है <laughs> तो सद तो सब अनुभव सिद्ध है सब सिद्ध है इसे न एवम ऐसा नहीं और बताते सद वस्तु कैसा अनुभव होता है सब वस्तु शुद्धम तस्मा भी निश्चरुयूस्में स्थितौ न शून्य शून्यबुद्धिस् वर्जना शुद्धम सब वस्तु तू असम निश्चित ही रहित अनु निश्चय करने वाले हमारे द्वारा शब्द शुद्ध का अनुभव होता है तो पूरा विस्तृत कब होता है इस तरह देते स्थित हो शांत हो जाए इंद्रिय व्यापार बंद कर दे मन से चिंतनता मन व्यापार बंद कर दे जब चाप तुष्स निश्चित तो, हूँ सद वस्तु का अनुभव है मैं हूँ जब ध्यान कर समाधि में रहते आगे कहते इतने समय समाहित तो हो गया तभी कहता मैं इतने दिन नहीं था इतने समय नहीं था इतने समय कहाँ चला गया था ऐसा होता है ऐसे मेरे तो था कुछ, कुछ भान नहीं हुआ इतने समय रह गया तो ये सद वस्तु है तुस्म से तो, तो चुप चाप रहा मन आदि विकल्प संकल्प छोड़ कर रहे निश्चित ही अनुभूते सद वस्तु ब्रह्म नहीं हो आगे कहते समाह समाहित हो गया इतने समय में ये पूरा पीछे कहता है जब कुछ अनुभव नहीं होता तो सुनने ही रहा सद का कहा अनुभव होता है जब तुष्निम तो कुछ संकल्प छोड़ दो बैठे तो शून्य ही रहा बौद्ध लोग ध्यान करके बैठे बिल्कुल सबका निषिध कर दिया कुछ अनुभव नहीं होता है कदि सबका अभाव हो गया शून्य हो गया कति शून्यत्म न शून्य तम शून्य की सिद्धि नहीं होगी शून्य बुद्धि सेवर्जनाथ जो निर्विकल्पे शांत रहेगी शून्य बुद्धि होगी शून्य बुद्धि भी नहीं तो शून्य कैसे सिद्ध होगा इसे शून्यत्व नहीं था शून्य बुद्धि चवर्जनाथ शून्य की बुद्धि तो स्थिति कैसा है शांत कैसे विकल्प रही कैसे शून्य बुद्धि के अभाव से शून्यत्व भी नहीं होगा अतः सद का अनुभव होता है और तेनोपनिषद में कहेंगे प्रतिबोध विदित मतन प्रत्येक ज्ञान सब ज्ञान में अनुश्चित रूप से विदित होता है ज्ञात तो होता है सद वस्तु घट अस्थन घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अनुभव होता है नहीं ये जैसे माला में एक दाना दूसरे दाना का अभाग हुआ शुक्र सब के अंदर है घट पट सब व्यभिचारी है अस्थि सत सत्य सब के साथ अनुभव है नहीं अन्य सब के साथ अनुभव सत्य जो कोई कहो घटपट मठ में व्यविचार होगा सत कहा नहीं सत सदरूप के साथ सत का ये सद वस्तु है सर्वत्र सदव घटो वस्ती घटो अस्थि जहाँ ज्ञान होता है एक घटन से एक अस्थि साधन से सब अनुभव में सत का भी अनुभव होता है अस्ति इस अस्तित्व न अनुभव होता है सद का अनुभव होता नहीं सर्वत्र घटपटा जो अनुभव काले में सद वस्तु है अधिशान सत वही घट दिखता है सद वस्तु अधिकांश सर्वत्र ये सद हमें आवरण नहीं सद वस्तु होता है और जब ऐसे ध्यान में बैठते हैं सदवस्तु निश्चित जब हो जाता है शास्त्र सवन करके प्रमाण से निश्चित होने पर समाधि अभ्यास करते है। तो निश्चित ही सद वस्तु असम जाती है आप कहोगे शून्य तो शून्य तो, तो नहीं क्योंकि शून्य तो बुद्धि नहीं है टीका नुष्ण भावे शून्य जैसे चुपचाप रह गया संकल्प विकल्प रहते तो हो करेगी शून्य रहेगा इस तरह से कस्या प्रतीत अभाव और किसकी प्रतीत नहीं होती तो शून्य रह गया ऐसा कहते शून्य स्यापि आप सिद्धि नहीं है क्योंकि शून्य प्रतीत अभाव शून्य प्रतीत होती है क्या शून्य में, में भी न सम्भव होती शून्य में भी कैसे संभव होगा जैसे पृथ्वी जल आदि घटपट आदि के बुद्धि नहीं होने से उनकी सिद्धि नहीं होती शांत रहते समाज व्यवस्था शून्य की भी बुद्धि नहीं तो शून्य की भी कैसे सिद्ध होगी न शून्यतम शून्य बुद्धि से जबल जनाथ Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate